श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उन्यासी पाँच अप्रैल अठारह सौ चौरासी केशव चंद्र सेन और नव विधान।, विधान में सार है श्री रामकृष्ण प्रसाद ग्रहण करके जरा विश्राम कर रहे हैं इतने में राम गिरेंद्र तथा और भी कई भक्त आ पहुंचे भक्तों ने माथा टेक कर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया श्री केशव चंद्र सेन के नव की चर्चा चली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 हम मनुष्य देख रहे हैं वस्तुतः तुम तो मनुष्य नहीं हो वही परब्रह्म हो श्री रामचंद्र ने कहा नारद तुम पर मैं प्रसन्न हुआ हूँ तुम वर माँगो नारद ने कहा राम और क्या वर मांगूँ अपने पाद पद्मों में मुझे शुद्धा भक्ति दो और अपनी भुवन मोहिनी माया में कभी फंसा न देना इस तरह अध्यात्म रामायण में केवल ज्ञान और भक्ति की ही बातें हैं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 दल शब्द के दो अर्थ हैं काई तथा संप्रदाय होता है इसी पर एक दिन लेक्चर में अमृत बाबू ने कहा साधु ने कहा है सही कि बंधी तलेया में दल होता है परंतु भाइयों दल चाहिए संगठन चाहिए सच कहता हूँ सच कहता हूँ दल चाहिए सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण यह क्या है राम राम यह भी लेक्चर है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 मैं तुम्हारे दासों का दास रेणु की रेणु हूँ केशव ने हंस कहा ये पकड़ में नहीं आना चाहते राम केशव कभी कभी आपको जान दी बैप्टिस्ट बतलाते थे एक भक्त और कभी कभी आपको उन्नीसवीं सदी के चैतन्य ने बतलाते थे श्री राम इसके क्या माने भक्त अर्थात अंग्रेजी की इस शताब्दी में चैतन्य देव फिर आए हैं और वे आप हैं रामकृष्ण अन्य मनस्क होकर खैर वह तो जैसे हुआ अब यह बतलाओ कि हाथ कैसे अच्छा हो अब बस यही सोचता हूँ कि हाथ कैसे अच्छा हो उनके टूटे हुए हाथ से मतलब है त्रैलोक के गाने की बात चली के केशों के समाज में भगवान भगवत गुणानुवाद कीर्तन करते हैं